ध्यान और आध्यात्मिक जीवन उपासना हिंदू धर्म के कुछ प्रतीक शिव की प्रतिमा अथवा लिंग के रूप में पूजा की जाती है इसका मूल उद्देश्य चाहे कुछ भी रहा हो वह शिवोपासकों के मन में पुरुष लिंग का विचार कभी भी पैदा नहीं करता उनके लिए लिंग एक अपुरुष विध मूर्ति से भिन्न उस परमात्मा का प्रतीक है जो रूपों में अभिव्यक्त होते हुए भी उन सभी से परे है तांत्रिक भक्त लिंग को परमात्मा की स्त्री पुरुषात्मक सृजन शक्ति का प्रतीक समझता है सालिग्राम शिला एक अन्य अपुरुषविध प्रतीक है जो विष्णु से संबंधित है विष्णु की शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज मूर्ति के अथवा उसके राम कृष्ण आदि अवतारों की प्रायः पूजा की जाती है तांत्रिक उपासक तथा ता अन्य लोग भी प्रायः यंत्र नामक जामिति रेखा चित्रों की देवता शरीर के गुह्य प्रतीक के रूप में उपासना करते हैं कभी कभी एक पट या द्वि चित्र ग्रिक ईसाई गिरजे का आइकन मूर्ति के बदले देवता का आवाहन करने के लिए प्रतीक का काम करते हैं बहुत सी उपासनाओं में जल पूरी घट अकेले अथवा अन्य प्रतीकों के साथ निराकार सर्वव्यापी परमात्मा के संकेत के रूप में काम में लाया जाता है अग्नि को भी अन्य प्रतीकों के स्थान पर काम में लिया जा सकता है प्रज्वलित अग्नि को ईश्वर का शरीर मानकर आहुतियां द्वारा उसकी उपासना की जाती है सुसंस्कृत उपासनाओं में ओम अथवा अन्य कोई भगवन नाम मंत्र प्रतीक होता है मंत्र का शाब्दिक अर्थ है उच्चारण और मनन से जीव को बंधन से मुक्त करने वाला शब्द प्रतीक के रूप में ओम अखंड ब्रह्म का प्रतीक है जबकि अन्य नाम अथवा मंत्र उसी परमात्मा के खंड या रूप विशेष के प्रतीक है विभिन्न तांत्रिक देवताओं के विशेष विशेष बीज मंत्र होते हैं जिनमें उपासक के समक्ष तत्त ईश्वरी नामों को अभिव्यक्त या प्रकट करने की क्षमता का होना माना जाता है भगवान के नाम भगवान की शक्ति के शाब्दिक रूप हैं जिनके जप तथा अर्थ का चिंतन करने से वह शक्ति जागृत होती है श्री चैतन्य कहते हैं प्रभु आपके अनेक नाम हैं और प्रत्येक में आपने अपनी सारी शक्ति अर्पित कर दी है विभिन्न नाम परमात्मा के विभिन्न रूपों के प्रतीक हैं जिनका जप द्वारा साक्षात्कार किया जाता है एक ही ईश्वर के लिए अनेक नामों का प्रयोग वैदिक काल में चल, चला आ रहा है ईसा मसीह चैतन्य या रामकृष्ण जैसे अवतारी महापुरुषों की जीवनी का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि इन सभी के लिए ईश्वर चरम सत्य था परमात्मा उनके जीवन का केंद्र बिंदु था तथा अन्य सब बातें गौर थीं तुम भगवान के किसी भी प्रतीक को चुन सकते हो भगवान के साथ कोई भी संबंध स्थापित कर सकते हो उन्हें अपना पिता माता पुत्र मित्र अथवा पति मान सकते हो लेकिन सदा उसे अपना निकटतम और प्रियतम समझो निम्नोक्त श्लोक में अभिव्यक्त प्रेम की तीव्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है त्वेव माता च पिता त्वेव तमेव बंधुश्चा तमेव तमेव्या्रृणम तमेव तमेव सर्व मम देव अर्थात हे देव तुम ही मेरी माता हो तुम ही मेरे पिता हो तुम ही बंधु और सखा भी हो तुम ही धन और विद्या हो तुम ही मेरी सर्वस्व हो उपासना द्वारा आध्यात्मिक विकास ऐसे लोग हैं जो समुचित आध्यात्मिक विकास के पूर्व ही क्रिया अनुष्ठान का त्याग कर देते हैं मूर्ति पूजा की आवश्यकता से ऊपर उठने के पूर्व उसके त्याग के समान यह भी बहुत गलत है मूर्ति पूजकों की कभी निंदा ना करो मूर्ति पूजा में बहुत सार है और प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय उसकी उपेक्षा करके गलती करते हैं वे आध्यात्मिक परंपरा और आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते उपासक के मन में ही नहीं बल्कि दैवी मूर्ति में भी देवता का प्रागट्य होता है रोमन कैथोलिक मूर्ति पूजा पद्धति के मूल में भी यही भाव विद्यमान है भले ही सदियों के दौरान ये पूजाएं धर्म प्रवक्ताओं के द्वारा विकृत हो गई है हम में से अधिकांश व्यक्तियों के लिए जो केवल सिद्धांत प्रतिपादन ही नहीं बल्कि अपना आध्यात्मिक विपा विकास भी करना चाहते हैं भौतिक अथवा मानसिक मूर्तियों की उपासना नितांत आवश्यक है लेकिन यदि ऐसा पाया जाए कि हम सारे जीवन केवल मूर्ति पूजा ही कर रहे हैं तो कोई गंभीर त्रुटि है साधना से हमारी प्रगति हो रही है या नहीं यह सदा अवलोकन करते रहना चाहिए प्रारंभ में बाह्य पूजा हमारे लिए उपयोगी हो सकती है कुछ लोग बहुत कर्मकांडी होते हैं और उससे बहुत आनंद प्राप्त करते हैं लेकिन हमें अपना सारा जीवन केवल बाह्य पूजा करते हुए नहीं बिता देना चाहिए आगे या पीछे बाह्य पूजा से हमें अंतर पूजा तक पहुँचना चाहिए हमें कस्तूरी मृग जैसा नहीं होना चाहिए उसकी नाभि में कस्तूरी होती है लेकिन वह उस मीठी सुगंध की खोज में भटकता रहता है और अंत में मर जाता है इसी तरह हम जिस भगवान को खोज रहे हैं वह हमारे हृदय में नित्य विद्यमान है लेकिन हम उसे बाहर पाना चाहते हैं हम सदा अपने ईश्वर अथवा देवताओं की सृष्टि करते रहते हैं हम महादेव की प्रतिमा गढ़ने का प्रयास करते हैं और वह एक कुरूप बंदर की सी बन जाती है यदि हमें यही जानकारी न हो तथा उसे जीवन में अभिव्यक्त करना भी न जाने तो परिणाम एक कुरूप बंदर जैसा होता है यही खतरा है मूर्ति पूजा जीवन मुक्त पुरुष के बंधन तथा पुनर्जन्म का कारण होती है अतः सन्यासी को हृदयस्थ परमात्मा की उपासना करना चाहिए तथा बाह्य पूजा त्याग देनी चाहिए यह बात उन्नत साधकों के लिए कही गई है इसका यह अर्थ नहीं कि सभी को मूर्ति पूजा त्याग कर सीधे निराकार के ध्यान से प्रारंभ करना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण बात परमात्मा को अपने हृदय के अंतर्तम प्रदेश में अपनी आत्मा में खोजना है आध्यात्मिक जीवन एक सीढ़ी के समान है हमें एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर चढ़ना चाहिए पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं अन्यथा प्रगति संभव नहीं है हम बाह पूजा मंदिरों में जाना आदि से भले ही प्रारंभ करें लेकिन हमें अधिकाधिक अंतर्मुखी होकर परमात्मा को उनके वास्तविक धाम हमारी आत्मा में खोजना चाहिए देह मंदिर एक उपनिषद में कहा गया है देहो देवालय अर्थात हमारी यह देह भगवान का मंदिर है कठोम निसद में इस बात को बड़े सुंदर रूपक द्वारा व्यक्त किया गया है आत्मा को रथी तथा शरीर को रथ जानो आत्मानम रथिनम् वृद्धि शरीरम रथ भगवान की अग्नि और जल आदि तत्वों में पौधों और पशुओं में अथवा मिट्टी पत्थर और धातु की मूर्ति में पूजा करने के बदले हम परमात्मा की देह रूपी मंदिर में उसे सबके हृदय को प्रकाशित करने वाले परमात्मा के मंदिर रथ अथवा निवास स्थान के रूप में पूजा कर सकते हैं ब्रह्मांड में सर्वव्यापी परमात्मा की उपासना द्वारा हम उसका विराट ब्रह्मांड में भी साक्षात्कार करने में समर्थ होते हैं क्योंकि व्यष्टि समष्टि का ही सूक्ष्म रूप है लेकिन यदि परमात्मा सत्ता के बदले प्रतीक रूप अथवा व्यक्तित्व तो अधिक महत्वपूर्ण हो जाए तो उपासना का सारा आध्यात्मिक मूल्य नष्ट हो जाता है अतः अपनी पूजा और प्रार्थना से लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि हम सही मन स्थिति तथा दृष्टिकोण का विकास करें जिसके बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है लेकिन सही दृष्टिकोण कैसे अपनाएं तंत्र शास्त्रों में कहा गया है कि निम्नतर के चिंतन को नियंत्रित करके अपने आध्यात्मिक संभावनाओं को क्रमशः अभिव्यक्त करने पर यह संभव है सुषुमना नाड़ी में स्थित छह यौगिक चक्र तथा मस्तिष्क में स्थित सातवें चक्र में से संबंधित विभिन्न स्तरीय चिंतन को सीढ़ी से संयुक्त एक भवन की विभिन्न मंजिलों के अनुरूप में समझा जा सकता है ये चक्र हमारे तथा तो चेतना के विभिन्न स्तरों के संपर्क बिंदु सदृश है